यदा महे वही यदि इंद्रोद्रवा शस्पेदा स्वस्ति वृष्ठ स्वस्तिनो बृहस्पतिर्द तक यह बता दिया पराविद्या उसके द्वारा प्रकाशित पराविद्या का विषय भूत जो पराब्रह्म है अक्षर ब्रह्म तो उसको बता दिया वो का विषय भी नहीं है कर्मेंद्रिय का विषय भी नहीं है और ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया दोनों रहते और विभु है व्यापक है अत्यंत सूक्ष्म अव्यय है ये बताया तो ये जो इंद्रियों के बिना कैसे देखता है वो तो इसके लिए प्रमाण भी दिया अपाणिपादो जवनो गृहित चक्षु चक्षुणोत्य करना चक्षु के बिना देखता है कान के बिना सुनता है ये बताया यहाँ तक हुआ था आगे भी हुआ था पानी पादम नहीं नहीं यहाँ में तो आप नहीं अभी आ गए हो रही का तो अंतिम में बता दिया वो आदि से भी रहित बता दिया अपाणीपादम पादम कार्त भी किया तो उसके बाद आगे बता रहे यहाँ तक हुआ था ना शब्दादि स्थूलत्व ओम कारण रहित्वात क्योंकि ये जो शब्दादि है ना शब्द से लेकर गंध तक जितना ज्यादा है उतने ही क्या है स्थूल माना जाता है प्रति में पांचों है ना इसलिए सबसे स्थूल है तो जल में जाके एक कम हो गया गंध और आदि में जाके दो कम हो गए रस भी और वायु में जाके रूप भी कम, भी कम हो गए दो ही रह गए आकाश में जाके एक, एक शब्द रहा सूक्ष्म हो गया परमात्मा में शब्द भी नहीं है इसलिए वो सुसूक्ष्म हो गया सूक्ष्माधि पृथ्वी का अगर आकार मानेंगे तो कोई आकार विशेष उसका भी तो नहीं मान सकते नहीं माना है मूर्ति है ना आकार आकार है लंबी है चौड़ी है सब माना जाता है तो मूर्त तीन है वो न्याय में जो न्याय वेदांत के अनुसार तीन मूर्त है मूर्ति वर्त मानना पड़ेगा मूर्ति का मतलब वो अर्थ है दृष्टि का विषय उपवान हाँ बस चक्षु का विषय जो बनते हैं ना हाँ, वो मूर्त है तो उनको फिर आकार तीनों का ही मानना पड़ेगा आकार का मतलब अपना आकार नहीं जल है ना हाँ, इसी में डाला वही वही हाँ, विषय हो रहा है और नैया के अनुसार मूर्त है ना जी जी वो चार होते हैं क्रियावत्व मूर्तत्व हाँ, पांच होंगे ना, मन को भी मन को माना है क्रियावत्व मूर्तत्व जिसमे क्रिया रहती है पृथ्वी में है जल में है तेज में है वायु में, में।, में।, में मन में है पंचम और वहाँ विभू का लक्षण किया है सर्वमूर्तवर्ती द्रव्य संयोगत्व विभुत्व सारे जो मूर्त द्रव्य है ना उनसे जिनका उनके साथ जो संयोग होता है वो विभु माना है तो आकाश है काल है दिक्क है आत्मा, आत्मा है ये विभु मानते हो ये जो चेतन की छाया पड़ती है माया में उसके लिए दृष्टांत तो आकाश का ही देते हैं, जैसे आकाश का जो है छाया पड़ता है हाँ, मतलब आकाश का है ना? जी तो आक्षेप किया था आकाश का प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा हाँ। तो अभ्र आकाश अभ्रा अभ्र के सहित ले। सही इधर बैठा नहीं बैठा जाओ तो इसलिए मूर्त यहाँ मूर्त का बोलते तो मूर्तिवत मूर्तिवत मतलब मोटे तरफ से जो चक्षु का विषय हो जी इसमें रूप है जी। के अनुसार मूर्त हाँ। जो मूर्ता जो है वो फिर न्याय नहीं वो तो वेदांत को सम्मत नहीं जी जी क्योंकि ये जो ब्रह का मूर्ता मूर्त ब्राह्मण है हाँ। दूसरे अध्याय में एक मूर्ता ब्राह्मण है तो वहाँ मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में बता दिया है तो मूर्त का और अमूर्त का दो दो भाग भाग्य है वहाँ समष्टि और वेष्टि ये जो मूर्त है तो मूर्त का जो सार है समष्टि में आदित्य मंडल माना है समष्टि में और मूर्त का जो सार है वेष्टि में चक्षु गोलक माना है ये वेष्टि में और अमूर्त का सारा है आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष है समष्टि में और वेष्टी में चाक्षुष पुरुष मारा है वहाँ हिरण्यगर में अभिमानी तो वहाँ उठाया चाक्षुष पुरुष में जीव बनेगा ना वही चाक्षुष पुरुष है अभिमानी दक्षिणाक्ष पुरुष बोलते हैं ना वो तो वहाँ उठा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष क्या मुख्य है नहीं नहीं पुरुष युवा पुरुष मुख्य नहीं लिंगा है लिंगात्मा है मुख्य पुरुष नहीं पूर्णत् अनात्मा इसलिए वहाँ लिंगात्मा माना समझती तो दो माना मान भेद किया ये अविद्या सूत्र की व्याख्या करते हुए उसको विस्तार किया तो वहाँ बोल दिया सत्य सत्यम प्राण सत्यम तस् आयम सत्य है प्राण है उसका विस्तार किया है मूर्तामूर्त का प्राण का मतलब समष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति शक्तियात्मक समी प्राण तो क्रियाशक्तियात्मक होने से उसको हिरण्य सूत्रात्मक कहा ज्ञान शक्ति प्रदान होने से उसी प्राण का नाम हिरण्य कर उसका ही विस्तार बता दिया तो इसलिए वहां क्या द्रह्मणे रूपम वेदित ब्रह्म का दो रूप है दो मतलब वो नहीं एक तो मूर्त एक अमूर्त मूर्त रूप और अमूर्त रूप कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म ले, ले इसे? Nah, वहां मूर्त और अमूर्त लेवा क्योंकि उसके द्वारा है ना अक्षर ब्रह्म को बोल वहाँ ब्रह्मा कहा दिया मूर्त और अमूर्त ब्रह्मा का दो रूप कार्य ब्रह्म मूर्त और अमूर्त लिया ब्रह्म का दो स्वरूप मतलब सगुण ब्रह्म का दो रूप है उसमें निर्गुण ब्रह्म तो आगे अक्षर में जाएगा तो उसको बताने के बाद अता तो आदेश नीति नहीं तो ब्रह्मा में हाँ था। बस अक्षर ब्रह्म का तो इसका दो रूप माना है एक मूर्त आत्मा के एक अमूर्त तो ये पहले बार नेति नैतिक उपदेश है के बाद चार बार और बार बता दिया तो इसलिए हम बता रहे हैं आगे देखिये शब्दादयो शब्द है आदि जिनका वहां से लेना जी जी। शब्दादयो ही आकाश ही है आगे आकाश है यण हो गया आकाशा बन जा वायु, भी आना वायु आदि नाम यह अभियान है वायु अगे आदि है वायुवादि हो गया तो ये शब्द आदि गुण ही क्या है आकाश और वायु आदि वायु से नीचे लेके वायु है अग्नि है और उसके बाद जल है पृथ्वी क्योंकि उत्तर उत्तर कार्य है ना तस्मादस्मा आत्मना आकाश संभूता आकाश वायु वायु और अग्नि से अद्वी तो इसलिए आदि से सब लेना आकाशावायु आदि नाम उत्तरोत्तरा इनका जो उत्तर उत्तर है ना ये जितने भी है उत्तर उत्तर स्थूलत्व कारण ये उत्तर उत्तर है स्थूलत्व के कारण कहा शब्दादया शब्दादि है, है। आकाश आदि के जो उत्तर उत्तर है उनके स्थूलत्व के, के तो कहने का मतलब शब्द जिसमें एक आकाश में सूक्ष्म हो गया और उत्तर में वायु हो गया शब्द और स्वर्श आ गया अग्नि में और एक रूप भी आ गया तो वो होते तो जाएगा जितने जितने गुण बढ़ेंगे विशेषण हाँ। उतना उतना वो परिचिन्न होते जाता है हाँ। विशेषण परिचिन ने भी हाँ निकृष्टी आइए कोई नहीं ना ना आ जाओ नहीं नहीं नहीं वो वो कोई बस के द्वारा होता तो ये शब्दादयो शब्दादयो कारण शब्दादि कारण किसके प्रति आकाश वायु आदि में जो के प्रति आकाश आदि नहीं उनके स्थूलत्व के प्रति जी आकाश आदि के प्रति नहीं कारण है स्थूलत्व का जो कारण है उन शब्दादि जी तो तेषा अभाव तद अभाव श्रेष्ठी तो समास हो जाएगा उन शब्दादियों का अभाव होने से तो है किस में अक्षर पर, में अक्षर में परमात्मा में अक्षर ब्रह्मा में तो तो जी जिसका प्रसंग है अभाव क्योंकि आ, आकाश को सूक्ष्म माना जाता है क्योंकि एक गुण है और इनमें एक भी नहीं इसलिए सुसूक्ष्म बोलते सूक्ष्मीय गति में बताए ना वो किंच तद अव्ययम तुम अक्षर okay. जो अक्षर है नहीं बताया था ना वो अव्ययम अव्यय हाँ। बोलते व्यय से अच्युत बोलते हैं ना वैशय अच्युत और अव्यय एक है, है। बोलतो नाश व्यय होना समाप्त होना नष्ट होना तो ये बताया था कल नष्ट दो प्रकार का है गुणता गुणता स्वरूपता इसलिए नाश नहीं है निराकार है और गुणता इसलिए नाश नहीं है निर्गुण है इसलिए दोनों से नाश रहे थे तद अव्ययम उक्त धर्मत्वाद हेतु दे रहे वो अव्यय क्यों है उपरुक्त जो धर्म बताया था ना उसमें नहीं है। नित्या है शब्दादि से रहित है ये जितने भी बताया ना मंत्र में अभी बताया ना उसमें अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अच्छुसोत्रम तदा पाणीपादम सर्वगतम बताए थे न ये सब ये सब उक्त शिलेना उक्तधर्मवात्म ये धर्म होने से हेतु तो उक्तधर्म तद अव्ययम् अव्यय ये धर्म जिसमें रहेंगे वो अव्यय ये धर्म जिसमें नहीं है वो व्यय होते ना इति अव्ययम् अव्यय का विपत्ति कर रहा है वेती इति व्यय वे व्यय जो नष्ट होता है उसको व्यय कहते हैं और इति अव्यय अर्थात इसका रास नहीं होता है इसका रास नहीं होता दक्षिण नहीं होता है नष्ट नहीं होता है इसलिए अव्यय तो उसको स्पष्ट कर रहा है अव्यय किसका है व्यय किसका होता है बता रहे नहीं अनंगश स्वांग अपचय लक्षणों व्यय नहीं संभवती नहीं कोई यहाँ नहीं को, को संभवति के साथ अनंग बोलते जिसमें कोई अवयवा नहीं, नहीं। आ, अंग अंग मतलब अवयवा तो ये शरीर अंगी हो गए हाथ है पैर है कान है सब अंग हो गए तो इसलिए शरीर का नाम है अंगी तो शरीर के सब अंग हो गया तो ये कैसे है अनंग। अनंग तो इसलिए काम का एक नाम कहते हैं। शंकर जी ने जला दिया, दिया इसलिए अनंग है। तो इसलिए अनंगश्य जिसका कोई पार्ट नहीं है। अनंग कला नहीं अथवा इसका नाम कला भी कहा जाता गता छोड़शा कला पंद्रह जो कला है ना षोड़शा कला बोलते पूर्ण पूर्ण रूप कला है बताया तो ना इसमें बताएंगे एक सब जता हूँशा कला सोलह कला में जो पंद्रह कला है ये मन की कला है मन की माने जाती और जो सोलह कला है यद्यप वो कला नहीं है पूर्ण होने से उसको कला मान लिया जैसे मोक्ष को पर मान दिया ना परम पुरुषार्थ वो पुरुषार्थ नहीं है वास्तव में इसलिए कहाना पड़ेगा परम कल मोक्ष वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है वो तो ये धर्मार्थ काम पुरुषार्थ होने से उसको कहा दिया पुरुषार्थ इसलिए कहना बड़ा परमा पुरुषार्थ तो ये भी जो है वो तीन की अपेक्षा से जैसे कहते हैं तो वैसे संन्यास कोई हाँ। आश्रम थोड़ा है वो तो आश्रम नहीं आश्रम तीन है इनके साथ होने से एक संन्यास आश्रम का दिया पूर्णत्व के लिए तो वैसे ही तो अनंगस अंग बोल तो कला पंद्रह कला तो मन की वो छोगे में स्वस्थ बता दिया है अन्न मया मन आपोमयया प्राण तो अन्न से ही कला घटती है बढ़ती है तो वहाँ पिता ने अपने पुत्र को स्वस्थ बता दिया तुम यदि परीक्षा करना हो तो पंद्रह दिन भोजन मत करो तो वहाँ बता दिए <coughs> तो इसलिए बोल रहे हैं अवयव रहित कला रहित है कोई कला पिछले तो महात्माओं की स्वामी जो छोड़ा से बनाते हैं ना छोला छोड़ा सा <coughs> कला है पुरुष एक बार में बताया तो गुरु जी चाह गो बनाने का कारण है है सोलह कलाओं को प्राप्त करते हैं ना वो? पूर्ण कला माना है नहीं। नहीं। तो पंद्रह महात्मा का सोलह सी होती है मतलब वो सोलह कला है ना पूर्ण कला उसको प्राप्त करते तो इसलिए अनंग बोल तो अवयवश्य रहित है तो इसलिए स्वा अंग अपचय लक्षणों देखिए व्यय किसको कहते हैं स्वा अंग अपचय लक्षण आपके जो अंग में तो कोई ना कोई अपचय हो गया रास हो गया तभी तो उसको व्यय माना जाता है और अंग बढ़ने से उसको वृद्धि मानी जाती है तो ये नहीं संभवती किसमें अक्षर अनंग अक्षरश जो अनंग अक्षर है उसमें संभव नहीं स्व को आगे लेना स्वा शरीर से इवा जिस प्रकार शरीर का जो रास आदि होता है ना ये दृष्टांत है शरीर से इवा वाँचे दीजिए अनंगस् बोल तो अंगरहित अंगहीन वस्तु का शरीर से इवा नीचे है ना पंक्ति इसको पाले दीजिए तो शरीर के समान शरीर के समान मतलब शरीर जिस प्रकार रास हो जाता है क्षीण होता है जायते अस्थि वर्दते, अवक्षीय ऐसा शरीर युवा स्वांगा अपचय लक्षण व्यय न संभव तो अनांग जो पुरुष है अक्षर है ऐसा अंगहीन वस्तु का वस्तु का मतलब ये वस्तु नहीं लेना वस्तु तबत परम ब्रह्म भगवान भाशेकर जी ने कहा वस्तु वही होता है पर ब्रह्म है क्योंकि जिसमें सारे निवास करते हैं अभी सभी में निवास करता है तो इसलिए वस्तु है बाकी अनात्मा है वस्तु नहीं है वस्तु उसको है। तो इसलिए स्वांगा अपचय लक्षणों व्य न संभवती अपने अंगों का क्षयरूप व्यया नहीं हो सकता है कैसा शरीर युवा ना भी कोश अपचय लक्षणों देखिए स्वरूप बताया आगे गुण को लेकर बता रहा है पहले स्वरूप को लेकर बता दिया आगे गुण को बता रहा है कोश अपचय जैसा कोश है कोश बोलते खजाना राजे के पास जो खजाना है लक्षण व्यय बढ़ता नहीं संभवती राज जिस प्रकार राजा का जो खजाना है कोश हाँ। <coughs> तो उसको ज्यादा आप यदि खर्चा करें तो क्या गया हो जाएगा तो वैसा ये भी नहीं है ये संभव नहीं है क्योंकि इसमें गुण भी नहीं है ना ये कोष क्या होगा राजा का गुण हो गया तो स्वामित्व संबंध है ना धन का इसलिए वो धन आदि उसका गुण मानते तो कोष खर्च होने से राजा मानता अरे मई तो बिल्कुल नष्ट हो गया मेरे पास कुछ नहीं कोष के कारण तो उसी प्रकार भी नहीं बोल रहे कोषा hmm. अपक्षया लक्षणों व्य अपी अभी ऊपर शायद अध्यार अपी वो है ना इधर लाइए hmm. ना भी पड़ा है ना hmm. अभी hmm. न संभवती राज इवा जिस प्रकार राजा, राजा का कोष नष्ट होने से राजा क्या मानता है अपने को ही नाश मानता है नष्ट हो रहा है कोष hmm. तो इसलिए राजा अपने को नाश मान वैसा यहाँ संभव नहीं नापी गुण द्वार को व्यय संभवती और गुण के द्वारा भी नहीं होगा क्यों बता रहे गुणद्वार को गुणद्वार बोल तो गुण के द्वारा भी व्यय नापी संभवती हेतु दे रहे हैं अगुणवात् सर्वात्मकवाच्च दो, दो हेतु तो है अवुण बोलतो निर्गुण होने से एक और सर्वात्मक होने के कारण गुण के द्वारा भी नष्ट नहीं हो सकता है कौन अक्षर अक्षर अच्छा, जिसका प्रकरण चल रहा है हाँ जो अक्षर भूतयोन अक्षर ब्रह्म का वो यदेव लक्षणम भूतयोनिम भूतयोनिम कर तो कर यदेव लक्षणम यदेव लक्षण बोलतो जो जिसका लक्षण बता दिया जिस ऐसे लक्षण वाला ऊपर जो बताया था ना ऐसे लक्षण वाला भूत उसका अर्थ कर देखिए भूता नाम भूता नाम का मतलब सारे प्रतिव्याधि प्रतिव्याधि सारा सभी जड़ चेतन सब लेना सभी का भूता मूल तो भवंती थी भूता जो उत्पन्न होते है ये सब भूत है भूता नाम प्राणी नाम अथवा जंगम आना आगे भाषा कर, कर रहे तो योनिका अर्थ कर रहा है कारणम तो सारे जो स्थावर जंगम आदि है ना उनका क्या है वो कारण है तो कारण का मतलब यहाँ दोनों कारण लेना आगे बताएंगे सातवें मंत्र में बताएंगे मकड़ी का दृष्टान्त देमित्त उपादा। भी है, भी है। दोनों भी है करण भी है वही कारण है कर्ता भी, भी है, उपादान भी है, तो तीन होते हैं ना, जैसे कोई सामान्य जो कार्य होते हैं <क्षण> जैसे रोटी ही मान दीजिए तो रोटी बनाने के लिए बहुत कारण चाहिए आटा चाहिए चोला चाहिए चिमटा चाहिए बनाने वाला चाहिए अग्नि चाहिए तो वो आटा हो गया रोटी के साथ ही रहेगा उपादान उपा समीप आदानी कार्य के समीप में उपादान हो गया बाकी सब रोटी से हो जाते हैं बनाने वाला हो तो सब सब करण में आ गया हाँ साधन करण कोटी में आ गया, करन करन, में आ गया। इन साधन में एक चेतन है जी। बाकी जड़ है वाला तो बनाने वाली चेतन है चोला चिमटा तवा ये सब जड़ है साधन में हो गए और ये करता कोटि मेंटि में हो जाएगा वो कर्ता कोटि इसलिए साधन में चेतन जो है वो कर्ता में जाएगा बाकी सब करण में जाएगा तभी बोलते है ना देवदत्ता इन साधनों के द्वारा आटे से रोटी बना दिया। होता है। नहीं वो तो नहीं, संकल्प से। तो, है कर, हाँ। तो तो ना कर्ता तो आ ही गया माया को लेकर उसमें वैसे थोड़ा है संकल्प मात्रा उनके साथ तो बनाने का मतलब पकड़ के जो अभी ये रोटी बना लो तो से आटा उन्होंने वो वो वो संकल्प है है है है ना है ना ये ये क्या जी किमी करता और सब कहा है उसके अंदर इच्छा कहा से आ गई शरीर नहीं है उसके अंदर उपादान कहाँ से लाया कैसे सृष्टि बना दिया ऐसा कुतर्क करते है ना जो एक आटा वाला जो है जिसके पास आटा है उसने उसने इच्छा किया रोटी बने हाँ। अब वहाँ पे आटा हो गया उपादान हाँ। जिसने इच्छा किया हो गया कर्ता, अब जितने वो सब करण कोटि में आ गए बस बनाने वाला का मतलब, मतलब सम्मिलता तो, है उसमें भी तो चेतन इच्छा का मतलब वो, वो बनाने वाला ही इच्छा माना जाता है वो बात है तो आपका स्वतंत्र करता हो प्रयोजक कर ज्ञान इच्छा और क्रिया उसको माना जाता है संकल्प जो कर रहे हैं वही करता है नाम जिसने इच्छा किया कि रोटी बनानी है तो आटा नहीं, नहीं वो करता नहीं बनेगा रोटी का नहीं। नहीं। नहीं। वो रोटी का करता नहीं बनेगा मान आपने इच्छा किया रोटी बनाने का भंडारी ने बनाया करता आप नहीं भंडारी बनेगा हाँ मानना माना जाता है दो करता मान यहाँ पे भंडारी को चेतन कोटी में चेतन कोटी में भंडारी को रखो ना जी बाबा तो इच्छा ज्ञान और तीनों होना तीनों जाना मात्री पहले जाना नहीं आएगा उसको चेतन को लेते हैं भगवान बाकी सब करण में आ गए वो अलग बात आपने इच्छा मात्र से नहीं चेतन कोठी मत लो इच्छा मात्र से नहीं क्योंकि इसने ईश्वर का है ना वो लक्षण नवलक्षण किया है एक तो जन्म स्थिति लया और ये जन्म का भी जन्म जन्म के के जो जानाती विषय में जानता है जी। तो ना जामा जामा। है ना जी। जन्म स्थिति लया है तो जन्म के विषय में जानता है सारा सृष्टि के वो और उसके बाद जन्म के विषय में इच्छा जिसके अंदर उत्पत्ति हो गई और जन्म करने की कृति किया नौ हो उसको तीन हो गया <laughs> उसके प्रकार स्थिति उसमें तीन लायक लयक नौ लक्षण किया उसमें वो, आगे, आ, वो देगा। तीन तो नौ लक्षण में अलग अलग एक लक्षण लक्षण भी पर्याप्त है अलग-अलग ही तो साधन तो है ये तो कारण के बिना तो नहीं कर सकता है ये सब ये सब में जो चेतन है समझे कर्तव्य कर्तव्य के बारे चेतन चेतन करता, करता, चेतन करता चेतन है। में आता तो साम ये तो उपादान है यहाँ तो आगे बताएंगे ना सातवें में मकड़ी का दृष्टान तो इसलिए यहाँ भी है दो ऐसा नहीं इसले है यहाँ दो अंश है तो अक्षर वर्मा तो सृष्टि करेंगे नहीं नहीं तो उसमें जड़ अंश है चेतन अंश है माया दोनों तो माया है जड़ अंश को लेकर वो उपादान बनेगा चेतन अंश को लेकर वो निमित्त बनेगा चेतन को लेके निमित्त बनेगा वो कर्ता बनेगा तो इसलिए यहां भी दो वंश है तो इसलिए हम बता रहे स्थावर जंगमान उसका अर्थ कर देखे भूता नाम का अर्थ हो गया स्थावर जंगमान योनिका अर्थ क्या कारण तो सारा जो स्थावर और जंगम इसी का नाम है चर और अचर दो तो प्रकार के है ना उन सभी जितने भी जड़ हो चेतन सभी भी चेतन तो उनका योनि मतलब कारण है तो परिपश्य भूत योनि परिपश्य आगे है ना का परिप्यंती धीरा परिपश्य ऐसा जो सारे जगत का कारण भूत वो जो परमात्मा है उसको परिपश्यं परिपश्य तो भाई सृष्टि का कारण नहीं कारण ईश्वर को दिखाना पड़ेगा परिपश्यं अक्षर बम सीधा माया को छोड़कर क्योंकि सृष्टि बिना बता नहीं सकती जैसा दिन भी बताया लक्षण उधर करनी पड़ेगी वाच्य ईश्वर को बोल दिया क्योंकि ब्रह्मा जी जी लक्षण की आपने प्रतिज्ञा किया निर्गुण ब्रह्मा का तुरंत जन्मादेश तो उसको लेके क्योंकि सृष्टि का जहाँ भी प्रकरण आयेगा ना भाष्य कार ने कहा लेकिन भी तस्माद ये तस्मात आत्मा ना आकाश संभूता या शुद्ध नहीं बता रहे निर्भी सत्य नहीं, नहीं। तो उसमें माना सृष्टि जहाँ भी आएगी तो बस कारण भी आता है बस इतना है कारण और अक्सर ब्रह्म में जरा सब लक्ष्य बस इतना ही है एक में नियमक है एक विश्लेता तो है स्थावर जंगमान इनका सबका क्या है भूतऊ पर यू नहीं बोलता कारण उसका अर्थ पारी पश्यंती आत्मूतर्व अक्षर पश्यत पार है नर्व आत्मूत आत्मभूतम है अतः तो आत्मभूत बोल दो तो आत्म स्वरूप भेद रूप से नहीं भूतों का जो कारण है ना वो सबके आत्मूत हाँ धीरा परिपश्य तो इसलिए आत्मभूतम अतः तो आत्मस्वरूपम उस आत्मस्वरूपम सर्वस्या किसी एक का नहीं ये जितना भी जो जड़ चेतन दिक्रे ना सभी में उनका आत्मा मतलब उनका अधिष्ठान उसको अक्षरम ऐसा जो अक्षरम अक्षर पश्य पश्य मतलब देखने का मतलब यहाँ है ना जाना ये पश्य आदेश हो गए दृश्य धातु को दृश्य ज्ञाने तो यहाँ पश्यती का मतलब है उसको है। तो, है। अभेद रूपेणा अति ये अर्थ है देखना पुनः तो अभेद रूप से अनुभव मतलब ये सारा जगत का भूत कारण है वही मैं हूँ अहम अस् इस प्रकार अनुभव करें तो पश्य पश्य धीरा धीरा कर्त करे धीमतो बुद्धिमंत्र बुझी का अर्थ करें विवेकिन विवेकी पुरुष अर्थात आत्मा और अनात्मा का ठीक ठीक से बिल्कुल एकदम विचार करने वाला ईदृशम अक्षरम ईदृश्यम बोलते पूर्वोक्त लक्षण ऐसे जो लक्षण बताया न पीछे अदृश्यम अग्राह्यम कर ऐसे जो अक्षरम यया विद्य अधिगम्य थे यया बोल जिस विद्या के द्वारा जाना जाता है कौन तो ये जो अक्षर का लक्षण बता दिया उस अक्षर ब्रह्म को यया बोल जिस विद्या के द्वारा जाना, जाना है। जाता है यया विद्य अधिकमें सा सा मतलब सा विद्या पराविद्या, पराविद्या उसी का नाम है पराविद्या समुदायर्ता ये निचोड़ करके पिंडी कुंडीभूता निचोड़ करके मतलब यहा पर अक्षरा प्राप्य थे इसलिए वो पराविद्या हो गया और यहा आत्मा प्राप्य थे वह आत्मा विद्या हो गई एक ही अर्थ तो उसको बोल दिया समुदायार्थ हाँ ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णाज पूर्णमा पूर्णम ओम शांति शांति शांति